अथर्वेदी ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है इसमें भगवान भाष्यकार जो तृतीय चतुर्थ कंडिका के द्वारा उक्त अर्थ है जगत का कारण है करके इसे स्थापित करने के लिए चेतन कारणवाद के विरोधी जड़ प्रधान कारणवादी या जड़ परमाणु कारणवादियों का जो मत है उसका उत्थापन करके निराकरण कर रहे हैं तो प्रथम सांख्यों के मत का निराकरण कर रहे हैं तो सांख्यों का कथन था कि प्रधान ही जगत का कर्ता है प्राणादि जगत का पुरुष तो निर्विकार होने के कारण कर्ता नहीं बनेगा प्रधान ही करता है इस कर्तृत्व का प्रयोजक है सांख्यों के यहां कारित्व और प्रधान निर्विकार है किंतु भोक्ता है कहते हैं तो सिद्धांती ये कह रहे हैं कि जैसा निर्विकार होता हुआ आपका पुरुष भोक्ता है ऐसे निर्विकार होता हुआ कर्ता भी मान लो भोक्तृत्व और कर्तवर रूप जो विकार है इन दोनों में कोई अंतर तो नहीं है और यदि विकारी है तो फिर भोक्तृत्व भी विकार है तो पुरुष भोक्तृत्व रूप विकार से जैसा युक्त है ऐसे कर्तृत्व रूप विकार से भी युक्त मान लो इसलिए ये जो कल्पना की पुरुष भोक्ता ही रहेगा और प्रदान करता ही रहेगा यह कल्पना सांख्यों की अनुचित है इसके लिए सांख्य यदि इस कल्पना के आधार के रूप में ये कहते हैं कि प्रधान तो विजातीय परिणाम से युक्त होने के कारण कर्तृत्व का प्रयोजक है विजातीय परिणाम इसलिए कर्ता ही है वह विजातीय परिणाम आत्मा में न होने से कर्ता नहीं है आत्मा सजातीय परिणाम मात्र आत्मा में होने के कारण आत्मा केवल भोगता है ऐसा विशेष हम पहले कह चुके है। ये हैं तो ये यदि कहते हैं सांख्य तो सिद्धांतियों ने कहा कि इस प्रकार का जो विशेष है विजातीय परिणाम से युक्त होने के कारण कर्ता होगा प्रधान और अन्य सावय होगा अशुद्ध होगा अचेतन होगा और सजातीय परिणाम वाला मात्र आत्मा होने के कारण वह प्रधान से विपरीत है ये विशेषता है कहे ये विशेषता उत्पन्न नहीं होगी ये तो नाम मात्र है विशेषता इसे नासो विशेषो वांग वांगमात्र इत्यादि से कहा गया और इसे कहते समय ये कहा गया कि आप जो आत्मा का सजातीय परिणाम मानते हो चिद्रूपेण परिणाम वह आगंतुक है या अनागंतुक है यदि आगंतुक मानते हो तो फिर प्रधान और पुरुष इन दोनों का कोई विशेष सिद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे आगंतुक परिणाम सजातीय चिद्रूप परिणाम उत्पन्न होने से पहले आत्मा चिन्ह मात्र है उस समय उत्पन्न होता है जब भोग काल में ये चिद्रूप परिणाम उस समय आत्मा उस चिद्रूप परिणाम से युक्त होगा फिर वो समाप्त होगा तो चिद्रूप में ही आएगा निर्विकार ही रहेगा तो ऐसा तो प्रधान भी होता है जब पूर्वकल्प का प्रलय हो जाता है इस कल्प की अभी उत्पत्ति नहीं हुई है तो सृष्टि के उत्पत्ति से पहले महदादी जगत की उत्पत्ति से पहले प्रधान का स्वरूप है गुणत्रय की साम्य अवस्था, और जब जगत उत्पन्न होना होता है उस समय महदादी रूप से विजातीय परिणाम रहता है उसका और जब प्रलय हो जाता है उस समय फिर इस विजातीय परिणाम से रहित हो करके वह साम्य अवस्था में चला जाता है तो प्रधान भी पुरुष के तरह अपने भोग के उत्पत्ति से पहले और भोग के अनंतर जैसे प्रधान पुरुष निर्विकार हैं ऐसी निर्विकार स्थिति जगत की उत्पत्ति से पहले और जगत के विनाश के बाद प्रधान की भी है इसलिए कोई विशेष उपपन्न नहीं होगा सिद्ध नहीं होगा यदि चिद रूपेण पुरुष का जो परिणाम है वह आगंतुक है ऐसा मानेंगे तो अब द्वितीय जो भी कल्प है आगंतुक नहीं है चिद रूपेण परिणाम इसकी शंका सांख्य करते हैं अथ भोग काले चिन्मात्र चेत इससे इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि द्वितीय शे अथेति तो सांख्य ये द्वितीय विकल्प की शंका करता है कि पुरुष का चिद्रूपण जो परिणाम है वह अनागंतुक है। नहीं है। इस प्रकार ये द्वितीय विकल्प की शंका सांख्यों के द्वारा की जा रही है अथ भोग कालेपि काले चिन मात्र एव प्राक्वत पुरुष तो भोग के समय भी पुरुष चिन्हत्र ही है का अर्थ है निर्विकार ही है जैसा भोग के पहले है निर्विकार ऐसा ही भोग के समय भी वो निर्विकार रहेगा का मतलब उसका आगंतुक परिणाम नहीं माना जाएगा चैतन्य रूप उसका नित्य है ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो न तरी पर भोग पुरुषस्य इत्यादि से वेदांती इस शंका का निराकरण कर रहे हैं द्वितीय विकल्प का निराकरण कर रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में अवतरण के पहले न तो आगंतुक रूपांतरम इतर्थ यानी एवकार चिन्मात्र एव यहाँ पर जो एवकार है न वो बता रहा है कि वह चिद रूपे परिणाम आगंतुक नहीं है ऐने रूपांतर नहीं है आत्मा का भोग के पहले जो रूप था वही भोग के समय भी रहता है सजातीय रूपांतर भी नहीं आता है तो इसमें शंका के, अब इस शंका का समाधान न तरी इत्यादि से किया जा रहा है इसका अवतरण है टीका में तरह कर्मजन्य काचित को भोगो न सिद्धेत इत्याह सिद्धेत तरही इतिहा तरही का अर्थ है भोग को आगंतुक नहीं मानेंगे आपके आत्मा का चिन्मात्र स्वरूप अनागंतुक है आगंतुक नहीं है ऐसा मानेंगे यदि तो इस पक्ष में कहते हैं कर्मजन्य का को भोगो न सत तो फिर सांख्य के मत में मानना पड़ेगा कि भोग आगंतुक नहीं है कर्मजन्य नहीं है कादाचित कहते आगंतुक को कभी होता है भोग कभी नहीं होता है ऐसा नहीं मानना पड़ेगा अपितु जो चिद रूप है वो नित्य है, तो भोग भी वैसा ही नित्य मानना पड़ेगा कादाचित्त नहीं होगा कर्म का फल नहीं होगा ये मानने की आपत्ति आएगी ये कहा जा रहा है सिद्धांति के द्वारा द्वितीय विकल्प का निराकरण करते हुए तो न तर परमार्थ तो भोग पुरुषस्य तरही, तरही यानी उस अवस्था में किस अवस्था में कि ये मानेंगे भोग काल में भी पुरुष निर्विकार ही है चिन्मात्र रूप ही है उसका कोई आगंतुक रूपांतर नहीं है तो उस पक्ष में परमार्थतः भोग पुरुषस्य से तो पुरुष वस्तुतः भोक्ता सिद्ध नहीं होगा जैसे वेदांती कहते हैं कि पुरुष वस्तुतः अकर्ता है अभोक्ता है ऐसे भोग काल में भी यदि निर्विकार हैं तो फिर मानना पड़ेगा कि वस्तुतः उसमें भोक्तृत्व है ही नहीं आत्मा में तो जो भो, भोक्तृत्व दिख रहा है वह वेदांती के तरह मानना पड़ेगा उपाधिक वास्तविक नहीं आरोपित भोक्तृत्व कर्तृत्व है अब भोग काले भोगकालेिन्मात्र विक्रिया एव। इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार भोग कालीन विक्रिया भोगकालिकिया भोग सच पुरुषस्य न प्रधानस्य इति भोग सद सत्व विशेष शंकते तो ये कहते हैं सांख्यों की एक शंका दिखाई जा रही है ये कहा गया ना कि वस्तुतः पुरुष का भोग भोक्तृत्व सिद्ध नहीं होगा तो पुरुष का भोक्तृत्व सिद्ध करने के लिए सांख्य इस प्रकार की शंका करते हैं कि भोग कालीन विक्रिया मात्रम भोग तो कहते हैं भोग का अर्थ है भोग के समय होने वाला जो विकार वही भोग है विकार मात्र यानि विक्रिया यानि विकार परिणाम वो विकार मात्र भोग है और स च पुरुष से एव और सो यानी वो भोग भोग के समय होने वाला परिणामात्मक जो भोग वह पुरुष का ही है न प्रधानस्य इति शंकते इस प्रकार की शंका सांख्य करता है किसको लेकर के तो भोग सत्व विशेष मात्रेण तो भोग का होना और भोग का न होना इसी विशेष को लेकर के ये शंका की जा रही है भोग सत्वरूप विशेष और भोग असत्वरूप विशेष तो भोग सत्वा सत्वासत्वरूप विशेष को लेकर के सांख्य शंका करते हैं भोग काले चिन्मात्रस्य विक्रिया परमार्था परमा तेन पुरुषस्य भोगष ते भोग के समय जो चिन्मात्र हैं यानी चेतन पुरुष हैं उसका जो विकार है भोग के समय भोग के अस्तित्व निमित्तक जो चिन्मात्र विक, चिन्मात्र की विक्रिया है स्वरूप है वह परमा एवं वो वास्तविक है और तेना पुभोगह पुरुषस्य, और उसी को लेकर के तेन यानि भोगास्तित्व रूप विशेषता को लेकर के पुरुषस्य भोगह। तो भोग के समय जो चिन्मात्र स्वरूप आत्मा है उसमें जो विक्रिया यानी विकार है परिणाम है वह परमार्थ है परमार्थ एवं विक्रिया और उस परमार्थ विक्रिया को लेकर के पुरुष का भोग सिद्ध होगा भोग का अस्तित्व रहेगा तो भोक्ता पुरुष बनेगा और जब अस्तित्व नहीं है उस समय अभोक्ता चेत इस प्रकार भोग में आगंतुकत्व तो भी उत्पन्न होगा तो न इत्यादि से इसका निराकरण किया जा रहा है इसका उत्तरण है टीका में न इत्यादि का तत्रापि किम भोगीन विक्रिया मात्रम भोग तत्कालिन गत विक्रिया भोग इति विकल्प्य आद्य भोगकाले प्रधान सुखाद्याेण विक्रिय इत्याह न इति तो ये जो शंका है सांख्यों की भोग काले चिन्मात्र विक्रिया परमार्था एव तेना पुरुष पुरुषस्य इस शंका का निराकरण दो विकल्प करके कर रहे हैं भाष्यकार भगवान वो दो विकल्प टीकाकार बता रहे हैं कि तत्रापि भोग किम भोग भोगकालीन मात्रम भोग तत्रापिक अर्थ इस है इस विकल्प में भी हम इस प्रकार की के दो विकल्प करते हैं आपसे पूछते हैं कि भोगकालीन मात्र को भोग कहोगे भोग के समय जो भी परिणाम हो रहा है उसका नाम भोग है एक विकल्प अथवा उतकार अथवा तत्कालीन चिन्मात्र विक्रिया भोग तत्कालीन यानि भोग कालीन जो चिन्मात्र गत विक्रिया है तो चिन्मात्र गि आत्मगत पहले में भोग के समय जिस किसी में भी होने वाला विकार भोग कहलाएगा यह अर्थ निकलेगा पहले विकल्प का चाहे वो भोग के समय चेतन आत्मा का विकार हो या प्रधान का विकार हो वह भोग कहलाएगा यह पहले विकल्प में अर्थ निकलेगा और दूसरे विकल्प का अर्थ है कि तत्कालीन चिन्मात्र गत विक्रिया। तो इसमें केवल एक विशेषता जोड़ दी गई चिन्मात्र गे विकार का विशेषण जोड़ दिया कि भोग के समय जिस किसी में होने वाले विकार का नाम भोग नहीं अपितु भोग के समय चेतन आत्मा में होने वाला जो विकार उसी का नाम भोग है ये कहना चाहते हो क्या भोग काले चिन्मात्र से विक्रिया परमार्था एवं इत्यादि विकल्प से आप जिस किसी में भी होने वाले विकार का नाम भोग के समय होने वाले विकार का नाम भोग रखना चाहते हो या केवल चेतन आत्मा में होने वाले भोग का नाम ही रखना चाहते हो भोग इस प्रकार ये दो विकल्प हुए उनमें कहते इति विकल्प ऐसे विकल्प करके फिर प्रथम विकल्प यदि सांख्य लेते हैं कि भोग के समय जिस किसी में भी होने वाले विकार का नाम भोग है तो अतिव्याप्ति होगी प्रधान को भी भोक्ता मान्य का प्रसंग आएगा ये कह रहे हैं कि आद्य भोग काले प्रधानस्या सुखाद्याण विक्रियावत्वात्त तो भोग सह नीति तो आद्य यानी भोग कालीन विक्रिया मात्र को हम भोग कहते हैं ऐसा प्रथम विकल्प यदि सांख्य स्वीकार करेंगे तो सांख्य के मत में अनिष्टापत्ति आती है अनिष्टापत्ति क्या है प्रधान को भोक्ता मानना सांख्यों को इष्ट नहीं है अनिष्ट है अरे अनिष्ट प्राप्त होता है प्रथम विकल्प में है? हाँ, क्योंकि वो कहते हैं केवल चेतन आत्मा ही भोक्ता है प्रधान तो केवल करता है भोक्ता नहीं लेकिन प्रधान में भी भोक्तृत्व की आपत्ति आ रही है जो उनको इष्ट नहीं है ये कह रहे हैं कि आद्य भोग काले प्रधान श्यापी सुखाद्याण तो आपने भोग का लक्षण क्या किया कि भोग कालीन विकार मात्र भोग है ऐसा भोग का लक्षण करोगे तो फिर भोग के समय तो प्रधान का भी सुख दुखादि परिणाम होता है कि नहीं होता भोग तो है सुख का अनुभव या दुख का अनुभव इसे कहा जाता है भोग उसमें से अनुभव तो है चिन्ह मात्र का परिणाम ज्ञान होने से लेकिन उस अनुभव का विषय जो सुख दुख है वो तो परिणाम है सत्वगुण का परिणाम सुख रजोगुण का परिणाम दुख और सत्वगुण रजोगुण है प्रधान इसलिए प्रधान का परिणाम हुआ वो और सुख दुख ना हो तो सुख दुख का अनुभव रूप भोग भी संपन्न नहीं होगा इसलिए भोग के समय प्रधान का सुख दुखात्मक परिणाम आवश्यक है अवश्य है <coughs> तो ये कहते हैं कि प्रधानस्यापी सुखाद्या भोग काले प्रधानस्यापी सुखाद्याण विक्रियावत्वात तो भोग के समय तो प्रधान भी सुख और आदि शब्द से दुख को लेना रूप से परिणत होता है उसका परिणाम होता है विकार होता है सुख दुखात्मक तो ये सुख दुखात्मक विक्रिया को भी भोगकालीन सुख दुखात्मक विक्रिया जो प्रधान की है उसे भी भोग मानने की आपत्ति आएगी क्योंकि भोगकालीन जो भी विक्रिया है वह भोग है ऐसा प्रथम विकल्प में भोग का लक्षण किया न भोगकालीन विक्रिया मात्रम भोग तो फिर भोगकालीन विक्रिया सुख दुखादी भी है जो प्रधान के हैं तो उस विक्रिया को भी भोग मानना पड़ेगा सुख दुखादी को भी और सुख दुखादि भी भोग होंगे तो फिर प्रधान का वह भोग होंगे प्रधान का परिणाम होने से प्रधान में रहेंगे तो प्रधान को भी भोक्ता मानने की आपत्ति आ रही है जो सांख्यों को इष्टापत्ति नहीं है ये कहते हैं कि विक्रियावत्वाद भोग सियाद इत्याह नीति इस अभिप्राय से निराकरण करते हैं सांख्यों की शंका का सिद्धांति न प्रधान श्या भोग काले विक्रियावत्वात विक्रिया भोक्तृत्व प्रसंग तो भोग के समय होने वाली विक्रिया भोग है ऐसा मानेंगे तो भोग के समय प्रधान में भी सुखदुखात्मक विक्रिया होती है उसे भी भोग मानने की आपत्ति आएगी प्रधान को भोक्ता मानना पड़ेगा जो अनिष्टापत्ति है अब जो द्वितीय विकल्प है प्रधान में भोक्तृत्व के अति प्रसंग का निराकरण करने के लिए द्वितीय विकल्प स्वीकार करेंगे भोग भोगकालीन सभी विकारों को भोग नहीं कहा जाएगा अपितु सांख्य कहेंगे कि भोगकालीन चिन्हमात्र गत जो विकार है वही भोग है तो प्रधान तो चिन्हमात्र नहीं है इसलिए तदगत भोग परिणाम भोग नहीं कहलाएगा इस प्रकार प्रधान को भोक्ता मानने की जो अनिष्टापत्ति आ रही थी वो टल जाएगी ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो वही द्वितीय विकल्प का उत्थापन किया जा रहा है शंका की जा रही है सांख्यों के द्वारा चिन्मात्र सेव विक्रिया भोक्तृत्व इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि द्वितीय शंकते, जो द्वितीय विकल्प है कि तत्कालीन चिन्मात्र गत विक्रिया भोग इसकी शंका सांख्य करते हैं चिन्मात्र इत्यादि से तो विक्रिया चिन्मात्र भोक्तृत्व भोक्तृत्व यानी भोग तो चिन्मात्र सेव ये एवकार प्रधान का व्यावर्तक है तो भोग कालीन जो चेतन आत्मगत परिणाम है विकार है उसी को भोग कहा जाता है इसलिए भोग के समय सुख दुखादि रूप विकार प्रधान में होने पर भी प्रधान चिन्ह मात्र न होने से प्रधानगत सुख दुखादि को नहीं मानना होगा भोग भोग मानने की आपत्ति नहीं आएगी प्रधान में भोक्तृत्व की आपत्ति टल जाएगी ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो इसका निराकरण औष्ण्यादि असाधारण धर्मवताम इत्यादि से भष्कर भगवान कर रहे हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार चिन मात्र सेव विक्रिया इति विक्रिया अनपेक्षा चैतन्य इति इति वा मात्र गता, तद भोग वा ये शंका की जा है। तदसाधार तो हैं कि चिन मात्र सेव विक्रिया इति एव एवकारेण धर्मेन्तर्गत विक्रिया अनपेक्षा चैतन्य विक्रिया भोग ये आप कहना चाहते हो जो भाष्य में लिखा है कि चिन्मात्र सेव विक्रिया भोग भोक्तृत्व तो मैंने भोगा तो यहां चिन्मात्र सेव में जो एवकार लगा है उस एवकार को लेकर के आप क्या कहना चाहते हो एवकार के माध्यम से तो चिन्मात्र विक्रिया यहां पर जो एवकार है चिन्मात्र सेव के साथ उस एवकार के द्वारा क्या ये कहना चाहते हो कि धर्मेन्तर्गत विक्रिया अनपेक्षा चैतन्य विक्रिया भोग तो धर्म है प्रधान और प्रधान गत गंतर्गत धर्म्यंतर्गत धर्म्यंतर्गत विक्रिया का अर्थ निकला प्रधानगत विक्रिया तो प्रधान गत का अर्थ है प्रधान निष्ठ तो प्रधान निष्ठ जो विकार है वो कौन सुख दुखादि भोगकालीन प्रधान निष्ठ विकार है सुख दुखादि उनसे निरपेक्ष जो चैतन्य गत विकार है अनुभव मात्र उसको भोग कहना चाहते हो चिन्मात्र से वो यहां पर योकार का अन्वय करके अथवा चैतन्य मात्र गता तद असाधारणा विक्रिया भोग इति वो तो चैतन्य मात्र गत जो चैतन्य असाधारण विकार है विक्रिया विकार परिणाम वो भोग है ये कहना चाहते हो केवल चैतन्य में रहने वाला चैतन्य मात्र गत का अर्थ है केवल चैतन्य में रहने वाला आत्मा में रहने वाला जो आत्म असाधारण विकार है तद असाधारण में तत्का अर्थ आत्मा चैतन्य तो चैतन्य असाधारण मतलब चैतन्य मात्र का जो धर्म है जो चैतन्य मात्र में रहे और चैतन्य का ही असाधारण धर्म हो विकार परिणाम वो भोग है ये कहना चाहते हो ऐसे दो विकल्प हुए इन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प यदि सांख्य स्वीकार करते हैं कि प्रधानगत विकार निरपेक्ष चैतन्य विकार भोग है तो इस पक्ष में दोष दिखाया जा रहा है नाद्य इत्यादि से कि नाद्य टीका में ही कि प्रथम विकल्प नहीं माना जा सकता क्यों कहते सुखादि रूप प्रधान विक्रिया विना भोगिध्य तो यदि प्रधान रूप जो धर्म्यन्तर है और तदगत सुख दुखादि विकार नहीं होंगे तो भोग की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी तो ये लिखते हैं कि धर्म ये हेतुंतर तो क्या नाम सुखादि रूप प्रधान विक्रिया बिना भोगा सिद्धे तो सुखादि रूप जो प्रधान का विकार है उसके बिना सुख दुख का अनुभव रूप भोग ही सिद्ध नहीं होगा भोगा सिद्धे और न द्वितीय द्वितीय का निराकरण करेंगे इसलिए जब भोग ही सिद्ध नहीं हो, पा, हो पाएगा तो फिर प्रथम विकल्प को छोड़ना पड़ेगा तो यह अर्थ य का नहीं कर सकेंगे कि धर्मअर्गत विकार निरपेक्ष चिन्ह मात्र विकार भोग है ये अर्थ नहीं कर पाएंगे भोग का लक्षण नहीं कर पाएंगे तो फिर द्वितीय मानना पड़ेगा तो द्वितीय क्या है द्वितीय है चैतन्य मात्र गता तद असाधारणा विक्रिया भोग तो आत्मगत आत्मा का असाधारण विकार भोग है ऐसा ये द्वितीय विकार विकल्प यदि स्वीकार करते हैं तो इसका भी निराकरण किया जा रहा है कि न द्वितीय इसमें हेतु बताया जा रहा है कि चैतन्य असाधारण विक्रिया एवं भोग इत्यत्र हवाभाव तो चैतन्य का असाधारण धर्मरूप जो विकार है उसी का नाम भोग है ये भोग का नियम करने में कोई हेतु न होने से इति इत्यत्र हेतु अभावत आत्मगत आत्मा के असाधारण विकार का ही नाम भोग होगा इस भोग की परिभाषा का नियामक कोई हेतु न होने से त्वाभात यह लक्षण करना पड़ेगा कि स्व असाधारण विक्रिया भोग आत्मगत आत्मा का असाधारण विकार भोग होगा यह भोग का लक्षण बताने में कोई हेतु न होने से ये लक्षण करना होगा कि स्व असाधारण विक्रिया भोग शब्द से लेना है वस्तु को पदार्थ को तो तत्त पदार्थ का जो असाधारण विकार है वो भोग है ये नहीं कि चैतन्य गैतन्य असाधारण विकार ही भोग है ऐसा भोग का लक्षण करने में कोई हेतु न होने से भोग का लक्षण करना होगा स्व असाधारण विक्रिया भोग और शब्द से लिया जाएगा तत्त वस्तु को भोग भोगकालीन जो जो भी विकारी वस्तु है उन विकारी वस्तु को और ऐसा लक्षण करेंगे यदि स्व असाधारण विक्रिया भोग तो फिर जो अति प्रसंग बताया था वह अति प्रसंग बना ही रहेगा ये कहते हैं तथाच चति प्रसंग कैसे अति प्रसंग हो रहा है तो कहते हैं इसलिए कि सर्वस्यापि सर्वस्यापी स्वअसाधारण विक्रियावत्वात् तो सभी वस्तुएं अपने अपने असाधारण विकार से विकृत होती ही हैं विकारवान होती है तो सभी वस्तुओं का भोग के समय जो जो भी वस्तु अपने अपने असाधारण विकार से युक्त है उन सब वस्तुओं को मानना पड़ेगा भोक्ता ये अति प्रसंगारा इसलिए कहते सर्वस्यापी स्व असाधारण विक्रियावत्वात <coughs> तो भोगकालीन असाधारण विक्रियावत्वंतु प्रधानस्या अस्ति। तो भोग के समय तो असाधारण विकार जो सुख दुखादि है वो प्रधान में रहते ही है इसलिए प्रधान में भी अति प्रसंग होगा और तत्कालीन सुखादि विक्रिया वत्वात कैसे प्रधान में अति प्रसंग होगा तो कहते इसलिए कि तत्कालिन यानी भोगकालीन जो सुख दुखादि रूप विकार हैं, उन विकारों से विकारवान है प्रधान और भोगकालीन असाधारण विकार का ही नाम भोग है तो वो प्रधान में भी है तो प्रधान को भी भोक्ता मानने की आपत्ति आएगी इति दूसि इस अभिप्राय से दोष दिखाया जा रहा है द्वितीय विकल्प में कि औष्ण्यादि असाधारण धर्मवता अग्नियादीना अभोक्तृत्व हेतु अनुपपत्ति तो औष्ण्यादि असाधारण धर्म वाले औष्ण्यादि असाधारण धर्म यानी विकार तो औष्ण्यादि असाधारण विकार जिनके हैं ऐसे अग्नियादी पदार्थों में अभोक्तृत्व हेतु अनुपपत्ति तो ये भोक्ता नहीं बनेंगे और केवल आत्मा ही भोक्ता बनेगा इसमें कोई हेतु सिद्ध न होने से हेतु का अभाव होने से मानना पड़ेगा कि औष्ण्यादि असाधारण विकार वाले अग्नियादि को भी भोक्ता मान्य की आपत्ति आएगी वो अति प्रसंग होगा अब प्रधान पुरुषोर द्वोर युगपद भोक्तृत्व ये जो शंका है सांख्यों की इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु भोगकालन असाधारण विक्रिया भोग नग्न तत्लेय्रिया अस्थ प्रधान प्रसंग इष्टापत्ते इति प्रधान तो हैं कि जो भोगकालीन असाधारण विकार है यही भोग का लक्षण है भोगकालीन असाधारण विकार का ही नाम भोग है तो कहा फिर हमने अति प्रसंग बताया अतिव्याप्ति बताई उसका क्या होगा तो उसके विषय में कहते हैं कि आग्न आदि में अतिव्याप्ति बताई थी ना तो आग्नि आदि में अति व्याप्ति का निराकरण करते हैं कि न चग्नियादे तत्काले नियम निक्रिया अस्थित तत्काल भोग काले तो भोग के समय अग्नियादि में नियम से ओ नहीं है क्या विकार औष्ण्यादि यानी जिस समय आत्मा सुख दुख का अनुभव होगा उस समय अग्न में विकार रहेंगे ही ऐसा कोई नियम नहीं है इसलिए उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी लेकिन प्रधान का तो भोग के समय सुख दुखादि रूप विकार होना अवश्यम भावी है तो उसमें अतिव्याप्ति होगी ये यदि कहते हो तो कहते वो भी ठीक नहीं है इसलिए कि वहां तो प्रधान को हमें भोक्ता मानना अभिष्ट है न च प्रधान श्यापी प्रसंग यानी प्रधान को भी भोग भोग के समय प्रधान का सुख दुखात्मक विकार अवश्यम भावी होने से नियम से होने से उसमें भोक्तृत्व का प्रसंग आएगा वो अनिष्ट प्रसंग होगा ऐसा नहीं कह सकते हो क्यों तो कहते इष्टापत्ते। इष्टापत्य पंचमीय की प्रथमा है आ? आ? होना चाहिए इष्टापत्य ये दो नंबर टिपने में टिपने कार लिखते हैं ना अत्र पंचमेंट हो तो युक्ता ऐसा लिखा है दो नंबर में इष्टापत्ति के इष्टापत्ते ऐसा होता तो अच्छा होता आगे हैं हाँ तो ये शंका कर रहे हैं सांख्य इसको भाष्य में देखिए कि प्रधान पुरुषे और द्वोर युगपद चेत तो प्रधान और पुरुष ये दोनों एक साथ भोक्ता है दोनों में भोक्तृत्व है केवल पुरुष में नहीं केवल प्रधान में नहीं दोनों में उभय में भोक्तृत्व है ऐसा यदि कहते हैं तो दोनों का भी विकार नियम से भोग काल में होता है इसलिए दोनों भोगता है ऐसा यदि कहना चाहेंगे पूर्व पक्षी तो इसके विषय में न इत्यादि से समाधान किया जा रहा है न इत्यादि का अवतरण है टीका में कि भोक्ता ही शेषी भोक्ता ही शेषी भोगस् शेष उभर भोक्तृत्व शेष से शेषी इत्याह नेति तो सांख्यों की एक मान्यता ये है कि प्रधान शेष है शेष यानि परार्थ है प्रधान परार्थ होने से उसमें एक धर्म रहता पाराथ्य शेषत्व उसका जो भी काम होता है वह पुरुष के लिए होता है प्रधान का इसलिए प्रधान का वो शेष हुआ और शेषी है पुरुष तो पुरुष और प्रधान में शेष सेश शेषी भाव मानना अभिष्ट है सांख्यों को ये जो प्रधान पुरुष का शेष सेश शेषी भाव है शेष शेषी भाव सिद्ध नहीं हो पाएगा यदि प्रधान और पुरुष इन दोनों को भी युगपद भोक्ता मानते हैं तो दो भोक्ताओं में शेषेशी भाव नहीं माना जाता एक भोक्ता हो और दूसरा भोग साधन हो भोग रूप हो तो शेष शेषी भाव हो सकता है दोनों भोक्ता हो तो शेष शेषी भाव नहीं हो पाएगा ये कहते हैं कि भोक्ता ही शेषी भोगस भोगस्य शेष उभयोर अपी भोक्तृत्व तो उभयो यानी प्रधान तथा पुरुष इन दोनों में भोक्तृत्व स्वीकार करने पर शेष शेषी भावो न सत्त प्रधान और पुरुष का शेष सेश भाव नहीं हो पाएगा इस अभिप्राय से इस शंका का निराकरण किया जा रहा है कि प्रधान और पुरुष दोनों को भी भोक्ता मानेंगे युगपत। ऐसा यदि सांख्य कहेंगे तो इसका निराकरण है कि न प्रधानस्य से अनुपपत्ते तो आपका जो मुख्य सिद्धांत है कि प्रधान परार्थ है पुरुषार्थ है पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है ये जो आपकी मान्यता है यह इस मान्यता का उच्छेद होगा प्रधान को भोक्ता मानने पर वह भोक्ता पुरुष का शेष नहीं बन पाएगा इसी का स्पष्टीकरण है कि नहीं भोक्तोर्द्वोर इतरेतर गुण प्रधान भाव उपपद्य प्रकाशयोरिव इतरेतर प्रकाशने तो जैसे दो प्रकाशों का दो दीपों का अंगांगी भाव नहीं होता से, शेष शेषी भाव नहीं होता एक ये नहीं होता कि एक दीप से दूसरा दीप प्रकाशित हो रहा है और दूसरे द्वीप से यह पहला द्वीप प्रकाशित हो रहा है। इनमें अंगांगी भाव नहीं है क्योंकि दोनों भी प्रकाश स्वरूप हैं। ऐसे दोनों प्रधान और पुरुष दोनों भी यदि भोक्ता होंगे तो फिर दोनों में गुण प्रधान भाव यानी शेष शेषी भाव नहीं हो पाएगा ये कहा अब भोग धर्मवती सत्वांगिनी इत्यादि वाक्य का चेतवाक्य लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए ननु भोगगुन प्रधान चेतो रेव धर्मः पिणत विक्रिया उपपत्तेर न पुरुषस्य तस्य तस् अविक्रियवाद सांख्येद ऐसा कहना चाहेंगे कि जो भोग हैं वह प्रकृति का ही धर्म है प्रकृति यानी प्रधान तो भोग प्रधान का धर्म है कौन से प्रधान का तो जो सत्व प्रधान चित्त है सत्वगुण प्रधान चित्त रूप से परिणत हुए प्रकृति का ये भोग धर्म होगा ये लिखते हैं कि सत्वगुण प्रधान चेतो रूपण परिणत तो सत्वगुण है प्रधान जिसमें ऐसे चित्त से चित्त रूप से परिणत हुए प्रधान का ही धर्म माना जाएगा भोग को यानी भोक्ता माना जाएगा चित्त को और चित्त क्या है प्रधान ही है प्रधान का परिणाम होने से जैसे सोने का कार्य होने से अंगूठी सोना है ऐसे प्रधान का परिणाम होने से चित्त भी प्रधान है और सत्वगुण प्रधान है तो सत्वगुण प्रधान, प्रधान चित्र रूप से परिणत हुए प्रकृति का परिणाम माना जाए भोक्तृत्व को तो धर्म माना जाए और तस्या विक्रिया उपपत्ते तस्याने ने तो प्रकृति में विकार सिद्ध होने से विक्रिया उपपत्ते और न पुरुषस्य तो पुरुष में वह विकार उत्पन्न नहीं होता इसलिए पुरुषस्य विक्रिया न क्यों पुरुष की विक्रिया संभव नहीं है तो कहते इसलिए कि तसे अविक्रियवात तुरुष पुरुषस्य, तो पुरुष तो निर्विकार है सांख्य कहते हैं न कि पुरुष निर्विकार हैं और प्रधान विकारवान है तो प्रधान विकारी होने से उसमें ही माना जा भोग और पुरुष निर्विकार होने से उसमें भोग नहीं होता ये माना जा तो कहा यदि प्रधान का ही धर्म मानेंगे भोग को पुरुष का धर्म नहीं मानेंगे तो फिर आपकी जो मान्यता है कि पुरुष भोक्ता उभय भोक्ता है प्रधान भी अभी एक दोनों भोक्ता है करके कर युग पद उभय और भोक्तृत्व तो भोग ये प्रधान का ही धर्म होगा तो प्रधान में ही भोक्तृत्व सिद्ध होगा भोग ये पुरुष का धर्म नहीं होगा तो पुरुष में भोक्तृत्व कैसे सिद्ध होगा फिर तो कहते ये शंका नहीं की जा सकती न तो तस् भोगाभाव प्रसंग ये लिखते हैं कि तस्याने पुरुषस्य पुरुष से भोगाभाव प्रसंग न भोग भले ही चित्त का धर्म हुआ चित्त रूप से परिणत हुए प्रकृति का धर्म हुआ पुरुष का धर्म नहीं हुआ तब भी पुरुष में भोगा भाव का प्रसंग नहीं है पुरुष में भोक्तृत्व सिद्ध हो सकता है कैसे सिद्ध होगा तो कहते हैं तस् तथाविध चित्त प्रतिबिंब प्रतिबिंबित्व मात्रेण भोक्तृत्व इति शंकते तो तस्य पुरुषस्य ये जो आत्मा है चेतन उसका तथाविध तथाविध चित्त, तथा, चित्त यानी भोग धर्म वाला चित्त सुख रूप परिणाम से युक्त चित्त और उस सुख दुख परिणाम से युक्त चित्त में जो प्रतिबिंब है पुरुष का वो प्रतिबिंब होने मात्र से माना जाएगा भोक्तृत्व जैसे आकाशस्थ सूर्य में पात्रस्थ जल में जो शुद्धि अशुद्धि आदि है उसका कोई संपर्क नहीं है लेकिन उस जल में प्रतिबिंबित तो जो सूर्य है उस सूर्य में प्रतिबिंब में तो पात्रगत जल का मलिनत्व शुद्धत्व आदि धर्म प्रतीत होता है ना ऐसे ही सुख दुखादि धर्म से युक्त चित्त में प्रतिबिंबित तो आत्मा में सुख दुखादि का अनुभव रूप भोग प्रतीत होगा उसका व्यपदेश होगा कथन होगा व्यवहार होगा इस अभिप्राय से लिखा तथा विध चित्त प्रतिबिंबितत्रे तो न भो, ये ऐसी शंका सांख्य करता है कि भोग भोगधर्मती सत्वांगीनी चेतसी चैतन्य चेत तो भोग धर्मवती ये विशेषण है, चेतसी का। दो है चेतसी के एक भोग धर्मवती और दूसरा सत्वांगिनी तो चित्त कैसा है तो भोग रूप धर्म वाला है और सत्वगुण उसमें प्रधान है अंगी कहते हैं प्रधान को मुख्य को शेषी को तो सत्वगुण है अंगी अने शेषी जिस चित्त में ऐसा जो चित्त और उस चित्त में चेतसी पुरुषस्य से चैतन्य प्रतिबिंबोदय तो सत्वुण प्रधान भोगधर्म वाले चित्त में पुरुष का चैतन्य रूप से प्रतिबिंब होने से अविक्रिय पुरुषस्य पुरुष स्वतः अभिक्रिय होने पर भी भोक्तृत्व वो धर्म भोक वाले चित्त में प्रतिबिंब होने से निर्विकार चेतन में भी भोक्तृत्व का व्यपदेश होता है ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे तो न इत्यादि से सिद्धांती इसका निराकरण करते हैं न इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार जो चित्त का एक विशेषण है सत्वांगिनी इसका विग्रह करके बता रहे हैं सत्वगुणो अंगी प्रधानम य तस्मिन चेतसी इतर्थ तो सत्वगुण है अंगी यानी प्रधान जिसमें तो सत्वगुण है प्रधान जिसमें उसमें ऐसे चित्त में तस्मिन का अर्थ है उस चित अंगी जिस आत्मा का प्रतिबिंब होने से आत्मा में भोक्तृत्व का व्यवहार किया जाता है उस आत्मा को भोक्ता कहा जाता है अब इस शंका के निराकरण भाष्य का अवतरण है टीका में न चित, चित्तगत भोगे न चित्तगतभोग विशेषो जायते वा नवा इति इति विकल्प्य न न द्वितीय इत्याह तो अने भोग धर्म वाले चित्त में प्रतिबिंब होने से आत्मा को भोक्ता कहा जा रहा है ऐसा मानने पर यह तरी शब्द का अर्थ निकलेगा तो चित्तगत जो भोग है चित्त का धर्मभूत जो भोग है उस भोग से चैतन्य विशेषो जायते वा न तो चित्त में जो होने वाला भोग उस भोग से आत्मा में कुछ विशेषता उत्पन्न होती है कि नहीं होती है आत्मा को सविशेष होता है कि निर्विशेष ही रहता है ये प्रश्न हुआ उसमें से यदि ये, ये कहेंगे कि विशेष उत्पन्न नहीं होता है चित्तगत भोग से उसमें प्रतिबिंबित तो आत्मा में कोई विशेषता उत्पन्न नहीं होती है निर्विशेषी आत्मा रहता है ऐसा यदि सांख्य कहना चाहेंगे द्वितीय विकल्प उसका निराकरण करते हैं इति विकल्प न द्वितीय इत्या तो भाष्य में है कि न पुरुषस्य से विशेषा भावे भोक्तृत्व कल्पना अनर्थक्यादि भोग धर्मवान् चित्त में प्रतिबिंबित होने पर भी नात्र ना से खाली भोक्ता कहा जाए लेकिन पुरुष में कोई भोक्तृत्व यदि विशेष नहीं होता है तो फिर भोक्तृत्व की कल्पना पुरुष के निरर्थक है ये कहा कि पुरुषस्य विशेषाभावे विशेषा कल्पना भोक्तृत्व ये व्यर्थ की कल्पना मात्र होगी पुरुष तो अभोक्ता ही है ऐसा ही मानना होगा अब जो ये प्रथम विकल्प है उसके विषय में चर्चा भोग रूपस इत्यादि भाष्य पर विचार करते हैं हम लोग कल